satya satyam bhagavanam bhagavanam satyam satyam bhagavanam तो वस्तु प्रणसो ज्ञानी यहाँ हरिहरता मा अवस्था में मैं जब हम जागते रहते हैं तब बाहर की बस्तूरें हो और उनको बनाने बिगाड़ने में अपनी आस्था और उनका भोग तीनों मालूम पड़ता है ये मालूम पढ़ने का विश्लेषण है बाहर की बच्चे बहुत मारू पढ़ते हैं ये स्त्री है पुरुष है खाना है बीमा है मकान है हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और उस अभी कुछ हो जाता है तो कहते हैं देखो हमने ये कर दिया करते है तो कोशिश तो यही करते हैं कि हमारा ये इसमें कर्तृत्व और प्रगट हो अभी थोड़े दिनों की बात है उसका प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था पुरानी सरकार पीछे रद्द हुआ रद्द हुआ तो कोई सत्रह बीस आदमियों ने हमसे कहा कि हम नहीं रद्द कराए हमारे श्रेय कर्म का श्रेय लेने की इच्छा रहती है कि एक बढ़िया काम मैंने किया है और घटिया हो तो चुप लगाए जाते हैं बस दूसरे पर दोष लगाते तो हैं कभी रसोई बिगाड़ जाती है तो कहते हैं कि उन्होंने बिगाड़ तो दिया अपना दोष कबूल नहीं करते दोष दूसरे पर डालते हैं और गुण अपने ऊपर हम तो ठीक ही कर रहे थे महाराज बीच में ये पड़ गए <laughs> तो दुनिया की चीजों का ठोस लगना और उनके परिवर्तन में अपना सामर्थ्य अपनी शक्ति अपना चर्तृत्व बांधना और उनका भोग करना चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में ये तीन बात जागृत और कह रहे हैं देखो सपने में चीजें मालूम पड़ती हैं परंतु ये हमारी बनाई हुई है ऐसा नहीं रहता और उस समय कोई क्रम भी नहीं रहता है वो तो उस समय सपने की बुद्धि ही उनमें क्रम जोड़ती है जो जिसकी उम्र पांच मिनट भी नहीं है उसको हम सपने में पांच सौ बरस के भी समझ सकते हैं पचास बरस के भी समझ सकते हैं जिसके लिए कोई जगह नहीं है बिंदु मानसिक बिंदु जो चीज है उसको हम बताते तो हैं, उसमें फैली हुई देख सकते हैं उस समय रंग राजा विजा रा, रंग फिल वो भी अपना अनुभव ही है यदि नहीं सतना सतना उसका जो लोग गिरफ्तार करता है ना तो वो विचार से मुंह मोड़ते हैं यदि अनुभव का विश्लेषण करना है उसका अनुसंधान उसकी गवेषणा करनी है तो उस अवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती वो भी हमारे अनुभव में ही है अच्छा फिर से कुछ सुखी आदि है तो न ठोस तस्वें मालूम करनी है न अपना कर्तृत्व तो मालूम पड़ता है न हम सुखी दुखी हैं ऐसा कस्तृत्व तो मालूम पड़ता है पर एक तरह का विश्राम मिलता है विश्राम का सुख मिलता, मिलता है अच्छा अब देखो ये तीनों तीन जगह पर हैं जाग्रत बाहर है शरीर की अपेक्षा स्वप्न भीतर है शरीर की अपेक्षा और सुसुप्ति में बाहर भीतर का काल नहीं है तो आप कभी इस बात पर ध्यान देते हैं आप जो जागृत में हैं वही आप सपना देखते हैं और जो आप सपना देखते हैं वही आप जागृत देखते हैं और जो आप जागृत और सपना देखते हैं वही आप निद्रा का शक्ति काम अनुभव करते हैं तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो बेटा क्या है ये जागृत अवस्था तो आपकी आखिर है आके आप अच्छे बुरे काम करते हैं अच्छी पूरी चीजों को इकट्ठी करते हैं अच्छा बुरा बोलते हैं अच्छा बुरा करते हैं ये आपकी आफिस है जो पुरुष ने दिन का से आवत था अरे स्वप्न हाँ अच्छा और स्वप्न में जाते हैं और विचार करके देखो तो वहां आपकी एक बहुत बड़ी ताकत मालूम पड़ती है ये बिजली पानी आज हमने बनाई है ये बात जागृत अवस्था में नहीं मालूम पड़ती हो परंतु आप यदि विचार करके सपने को देखें तो वहां की आग वहां का पानी वहां की धरती वहां की हवा वहां का आकाश सब आपके मन का बनाया हुआ होता है वो लेबोरेटरी है जहां आप ये अनुभव करते हैं जहां सब आपका बनाया हुआ होता है और आप विचार करें तो मालूम पड़ेगा हम बनाते हैं अपने मन के द्वारा सिपाही तो उसने देखा काम का टूट लगी तो महाराज ऑपरेशन कर रहे दृष्टिकोण है काम से पदवी देना ये लौकिक दृष्टिकोण है जो डाक्टरी करने बजे को तो डाक्टर कानूनी है पहले डॉक्टर होले सब डॉक्टरी करे ये कानूनी है बोला पहले हम भाव में ब्राह्मणत्व की स्थापना करो तब तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है क्षत्रियव की स्थापना करो क्षत्रिय धर्म है धर्म कर्ता के अनुरूप होता है जैसा करता हो एक आदमी चौराए लग गया ये इधर दादा की तरफ जाते हैं ना तो एक चौरा है वो तो ये कई जगह ऐसी बनी है जहाँ एक और ईसाई का है और एक और हिंदू का आप लोग एक ही होगा देखो और सिख का है हुआ की हम किस में जाए बोरे भाई अपने मन में सिख बना है तो सिख वाले में जाओ प्राप्त है हिंदू बना है तो हिंदू वाले में जाओ ईसाई बना है तो वाले में जाओ पहले अहम भाव की साधना होती है फिर उसके लिए कर्तव्य तो का रक्षा है मेरे को मंदिर मस्जिद चर्च सब उठ जाएंगे वेदांत मंदिर मस्जिद चर्च का विरोधी नहीं है वो ये जानता है कि अपने अपने संप्रदाय के संस्कार हैं, परंतु मर्यादा को तो व्यवस्थित रखने के लिए अपने अपने संस्कार में कृपा के साथ करना चाहिए और सबके संस्कार का आदर करना चाहिए क्योंकि संस्कार सत्य तो सबके हैं आदर सबका करो चलो अपने संस्कार के क्रपा और संस्कार भी वो जो शास्त्रीय है मनमाना नहीं अनुशासन है मनोमुक्ति नहीं है उसके अनुसार संविधान और सर्ण मत प्रतिष्ठापक है कुर बड़े हुए व्यवस्था पर विरोधी नहीं है वेदांश सह दर्शन में से किसी दर्शन का वेदांश विरोधी नहीं है ईसाई मुसलमान और सिख यहूदी पारसी किसी का विरोधी नहीं है एक मैंने अभी राजनीतिक वाद विवाद पढ़ा जब मानवीय जी और महात्मा गांधी जी का मतभेद था और लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का मंदिर है गांधी जी का कहना था खुद भी आंदोलन को बढ़ाओगे तो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा और पढ़े पुरानी बात है और वो हिंदू को मुसलमान बनाना चाहेंगे तो मुसलमान को हिंदू बनाना चाहोगे जो जिस मजहब में है उस मजहब में रहकर अपने अपने मजहब के अंसास करेंगे बड़ा मजा आया उसको तो पढ़ने जो पत्र त्यौहार है करना है सही और बैठका झगड़ा था? अरे भाई तुम सही हो तो मंदिर में जाओ बड़े प्रण से वैष्णव मंदिर में जा झगड़ा क्यों करते हो? तुम बहिश्ता हो तो वैष्णव मंदिर में जाओ सही मंदिर में जाकर शंकर जी का चीता क्यों डालते हैं पहले इदम भाव पीछे अहम भाव ये संसारी रीति है और पहले अहम भाव और पीछे इदम भाव ये धार्मिक रीति धार्मिक रीति नहीं तो शक्ति कोलपट्टी तो अपने को मालूम की कोल पट्टी कहा कमजोरी है जिस मजहब में कहा कमजोरी है वो भाले महोदय बिना कमजोरी का कोई लगभग नहीं होता कथा इमास से कथिताइए था सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित परीक्षण से बारह स्कंड में भागवत बारह पांच छह अध्याय सुखदेव जी के उपदेश हैं राजा परीक्षित कोई भागवत का आखिर कथा हिमाच से कथित भाई इतनी तो कहानी क्यों विज्ञान वैराग्य वैराज्यू व्याया इससे जो विज्ञान मिलता है इससे जो वैराग्य मिलता है उसको ग्रहण करो ये कहानी सच्ची है कि झूठी है इसका ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए हज जाओ और विभू दिए न तो कारण ये परमार्थ नहीं है ये बात वैभव है ये वाणी का वैभव है ये परमार्थ नहीं अपने लिए जो धर्म है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपने लिए जो मार्ग है यदि मनुष्य उसको छोड़ देगा तो क्या दूसरे मार्ग में वो प्रतिष्ठित हो सकेगा दूसरे को भी छोड़ेगा हो तो जो अपने बाप का नहीं होगा दूसरे के बाप का काम होगा जो पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है वो दूसरे से प्रेम करके उसके प्रति वफादार हो जाएगा बिल्कुल झूठ ही स्वधर्म तो धर्म करेगा पर में धर्मो गया अपने धर्म में लड़ो दूसरे के धर्म में जाओगे वो भी नहीं सीखेगा जब अपना नहीं सीखा तो दूसरा भी सीखेगा तो ज्ञान वैदिक ज्ञान है उसको समझो वो बोलते ज्ञान नहीं है एक ज्ञान होता है जो साधक को देखकर होता है ये साधक है एक ज्ञान होता है जो भाई हमारी आंख ठीक काम कर रही है क्योंकि ये अंधकार और प्रकाश के रूप को पहचानते हैं, हमारे यहां से एक है।, है और एक वो पहचान है जिससे आप पहचानी जाते हैं ज्ञान का असली स्वरूप क्या है ये कागज है ये घड़ी है ये पशुआ है ये ज्ञान बाहर की चीज को देख करके अलग अलग ये शब्द है ये स्पर्श है ये रूप है ये रस है ये इंद्रियों को अलग अलग देख करके ये ज्ञान मिलते हैं हमारी इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं हमारे मन के अनुसार कर रही है तो एक ज्ञान हुआ तो हम जो चाह रहे हैं सोच ठीक है ये एक ज्ञान हुआ सब में दूसरी चीजें मिली हुई है ज्ञान एक वो ज्ञान है जिसमें दूसरा कुछ उसमें लंबाई चौड़ाई भी नहीं मिलती उसमें क्रम भी नहीं मिलता एक के बाद बाप बेटा ये बाप बेटा ये दोनों इतिहास है ना बेटा भी बाप बन जाता है है? ये आपकी जो लड़की है समझोति अगर सात साथ एक आठ के बच्चे बेटे जाए इसके सात लड़की है और फिर उन सातों के सात सात लड़की हुए और फिर उन पच्चीसों के सात सात लड़की हुए तो सौ पीढ़ी में कितना हो जाएगा आप समारे में करोड़ों हो जाएगा और करोड़ों आपकी लड़की लड़की नहीं है वो करोड़ों की माँ है उसमें से करोड़ों निकलने वाले आपका बेटा बेटा नहीं है वो करोड़ों का पास है ज्ञान जो है वो ज्ञान उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है उसमें रात दिल नहीं है उसमें दुख कल तक नहीं है उसमें ब्रह्मा विष्णु उसमें उसमें नित्य कांग्रेस वो शुद्ध गया वो शुद्ध गया अब मूल बात ये है कि दुनिया के किसी मत मजहब में इस ज्ञान के स्वरूप का अनुसंधान किया है क्या दुनिया के किसी मत मजहब ने इस अटौर से अन्य अग्रकृत सहज सरल स्वाभाविक ज्ञान के बारे में अनुसंधान किया है क्या आप वेदांत की विशेषता वेदांत में खास बात क्या है जाने का नाम नहीं है जाने का नाम है। तो चाहे राम राम जाओ चाहे शुभम शुभम जाओ शुभ जाने का शौक है वस्तु को समझने का वस्तु में भी ज्ञान के विषय को समझने का नहीं जानने वाले को समझने का नहीं जो जानने वाले और जाना वाले दोनों के प्रति बैरा चुके हैं म और दोनों में दिलचस्पी न होने से जिस ज्ञान के स्वरूप का अनुसंधान होता है ये विराज की खास था उसमें मैं मैं कहते नहीं है। सन्यासी को रोने से ईश्वर नहीं मिल जाता हंसने से भी ईश्वर नहीं मिल तो भाई मेरे मूल तत्व को यदि पकड़ना है तो आप भी सकी जो है ना चाहे जो खा लिया चाहे जो पी लिया चाहे जो कर लिया चाहे जो उठा लिया है इस ओर से अपनी रुचि अपनी संति उठानी पड़े मैं तो दुनिया में चोर चोरी करता है, तो विचारी वे विचार करते हैं शराबी शराब पीते हैं युवा चोरी सब करने वाले आदर्श मिल जाएंगे आदर्श है जुआरी का आदर्श खेलने वाला है शराबी का आदर शराब देने वाला है और जोर का आदर सबसे बड़ा ताकू है कोई न कोई आपके आगे चलने वाला मिलेगा और आप अपनी रुचि के अनुसार उसके पीछे चलेंगे अपने को सबके ज्ञान कागुर सबके स्वरूप है उसको पकड़ना पड़ेगा तो इस शरीर में जो जीवात्मा है वो क्या है वो शुद्ध ज्ञान है जिसमें ज्ञा का और ज्ञेय का प्रयोग है उसी को तो जब हम शरीर में प्रेस करके शरीर की उपाधि से शरीर का तकिया लगा के उपाधि माने होता उपाधि माने क्या होता है संस्कृत तो में उपाधि माने उपधान जैसे हमारा सिर नीचा हुआ जा रहा है ना एक नीचे तकिया लगा दिया तो लेवल में आ गया बराबर हो गया। तकिया भी ऊंचा करने के लिए नहीं चाहिए जब सर्वट होते हैं तो ये पंखा होता है ज्यादा ऊंचा और फिर होता है थोड़ा तो लटकता है लटकता है तो तकलीफ होती है तो भाई लटके नहीं इसके लिए सिर के नीचे तो यह है चीज बराबर लगा दिया कि तो बराबर हो गया उसको उपधान बोलते हैं संस्कृत में उपधान तो धान माने भेद ज्ञान में संगति नहीं लगती है हमारे ज्ञान के लेवल में ये भेद नहीं आता है तो, तो क्या करना चाहिए बोले आओ अंत करण के द्वारा अंतकरण में बैठ कर अंतकरण का चश्मा लगा के ये अंतकरण का चश्मा लगा करके देखा जाता है और वो किसी का शिक्ष होता है किसी का त्रस्त होता है हमने कहा आदमी करता हैरसात में भी स्नान करके समझा करता है गर्मी में भी करता है कंध में भी करता है अपने तख्त कहते भी अपने नियम धर्म का पालन करता है पहले अरे महाराज आप कह रहे हैं को ठंडने के लिए दिखाता हूँ अप्रत तो मानता है लेकिन 500 सौ रूपया गज का कपड़ा पहनता है तो बेचारा अपरस मानता है दूसरे बोलते हैं पांच सौ रुपये का गज कपड़ा पहनते हैं भाई वो अपने नियम में निष्ठावान है ये तो देखो ये देखो वो अपने नियम में अपने नियम में कितना निष्ठावान है लोग हंसते हैं तो हंसते है। तो रोम है उसके नाम पर जिनका रोने का स्वभाव तो है रोए बिना नहीं रहे जिनका हंसने का स्वभाव तो है वो हंसे बिना नहीं रहे जिनका सुधर निकालने का स्वभाव तो है वो सुधर निकाले देंगे हाथ ही क्षमता अपनी भुतवा को भुतवा, तो, भुतव, भुतवा दे और तू तो राम भजो जज गर्व अपनी निष्ठा में सब काम करते है आप जब धर्म का पालन करते हैं तो आप अपने धर्म में निष्ठावान होकर बड़ा से बड़ा कर सकते हैं आप यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन में भी देर में भी सांप में भी भगवान को देख सकते हैं और आप जब हम रेज बुरा अनुभव करते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये हमारे आत्मा का एक स्वरूप है ये अनुभव कर सकते हैं आपकी निष्ठा ये सामर्थ्य है कि संसार की समग्र परिस्थिति का आपकी निष्ठा सामना करे हो न धर्म सामना करता है न ईश्वर न धर्म धर्म रक्षा करने के लिए नहीं आता है ईश्वर भी नहीं आता है ब्रह्म भी नहीं आता है जो तो धर्म के प्रति ईश्वर के प्रति ब्रह्म के प्रति अपने हृदय में निष्ठा है हा वो निष्ठा देकर दिल चंडी बन जाते हैं महाशक्ति दुर्ग निष्ठा रक्षा करते हैं ईश्वर समदरती है ब्रह्म श्रम है धर्म जड़ है धर्म है ईश्वर समदरती है ब्रह्म श्रम है परंतु हमारी निच्छा शक्ति है अजमान निष्ठा की है ब्रह्म की नहीं ईश्वर की नहीं चाहे तो कुछ हो जाए हम इसको तो नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे एक कदम न हटने का नाम था जहां हम खड़े हैं वहां से एक कदम आगे पीछे दाएं बाएं नहीं हटेंगे इसका नाम है खा खा खा था गतिवृत्ति करे खुश हो जाए हिल नहीं हैं और नितराम खा पूरी तरह से अपने स्वरूप में बैठना इसका नाम होता है तो ये जो आपके शरीर में जग मगम जो कि चल रही है ये जिस जो देखने वाला है जो आपसे देखता है कान से सुनता है दीप से चढ़ता है वो जो देने सदेश रणती वो जो चेतन ज्ञान स्वरूप है है ना वो कौन है अरे बाबा जो संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर है और जो सृष्टि के अभाव से उपलक्षित कम है ये सब सब सब ये सही है वो तो समझाने के लिए एक तरीका है बदलने तो वाली चीज में सबकी गिनती कभी नहीं हो सकती सबकी गिनती नहीं हो सकती कभी वो तो अनेक है ना कतरे हैं कतरे वो तो, तो कण है कत्रे, वो तो तो बोले हर युद्ध में जो है वो ईश्वर क्या नहीं बाबा में जो एक सत्य है उसको विराधन हो युद्ध कभी बनता है कभी बिगड़ता है कभी बदलता है आप युद्ध माने जैसे परमाणु जैसे कतरे जैसे काम कई युद्ध को एक मिला करके के बनता है उसको सत कहते हैं परमेश्वर जो है वो कई दूजों को मिलाकर के बना हुआ कुल नहीं है वो तो सब नहीं है इसलिए एक बार परमात्मा को जानने के लिए सब को काटना पड़ता है और सब में कोट कोट ब्रह्मांड भी काटने पड़ते हैं और कोर्ट को ब्रह्मांड के मालिक भी काटने पड़ते हैं सब ये पूरा तो का सूर का मार्ग है ये खाला का घर नहीं है आ, फेदान, फेदान तो ऐसे गीता पौटी करने के लिए थोड़ी है गीता पौटी करने का काम वेदांत तो नहीं होता है तो तो तो तुम्हारे हृदय में धड़कन चलती है तो मालूम है तो साफ के साथ होते हैं जैसे सांस की धड़कन होती है दोस्तों को तो मंदीन से पकड़ लेता है, वो इस ज्ञान की भी फरस होती है।, है, है।, है।, है एक किसी ने पूछा था, ये महाराज ईश्वर कैसा है तो उन्होंने कहा तुम कभी ताल पताते हो तो खुदकती है सुधर उधर सुधर उधर सुधर उधर खुदकती है ये ईश्वर जो कुदर बुदर खुदर बुदर फुदकता है ना उसकी एक एक खुदकन का नाम ब्रह्मांड होता है उसकी तो एक एक खुदकन का नाम जीव होता है ईश्वर तो की मौज जीव के रूप ईश्वर की महोदय माने तरह लहर समुद्र की लहर लीला विलास उसको विलास बोलते हैं उल्लास बोलते हैं उल्लास स जरा जरा घूम रहा है पर हमारे कर हमारा एक पैस था और सुनता रहता हमारे साधु से वो बात करते हैं तो ऐसे कोई तो ईश्वर कभी मौज में आके जब घूमता है तब तो उसकी सुमन भारत ये दुनिया बनी हुई है उमन में क्या है वो असली चीज है ना वो ब्रह्म है वो परमात्मा है उंगना तो कालिक है तरंग तो कालिक है और बंदन तो कालिक है उस स्पंभ में जो निपंध है उसका नाम परमात्मा तो मुझको क्या तो घूमे बंदे मैं तो तेरे साथ एक ने पूछा साई जब दाल में चावल में नमक डालना होता है सबसे और हम आग से नमक उठाते हैं कोई आवाज आती है कि इतना डालना ठीक है तो वो आवाज कितनी है जानते हो अरे उससे नमक अलग है हल्दी अलग है मसाला अलग है दाल अलग है चावल अलग है डालना अलग अलग है डालने का संकल्प अलग अलग है उसके भीतर तो हाँ जरा भाई बात बनाने का नाम देगा गहराई में लौटना पड़ता है हो तुम बाहर बाहर चले गए हो बाजार में हार रहे हो दुकान दुकान पर हार रहे हो महाराइयों में हारना बोलते है हार, हार। दुकान दुकान में हार रहे हो यहाँ एयर कंडीशन दुकान है थोड़ी देर और बैठ जाए यहाँ कोला पीने देने को मिलता है यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाए दस साल हो जाएगा दस साल थोड़ी रहता है ये हारने की हमारा जो मन है हमारी जो बुद्धि है हमारी जो बुद्धि है उसको पनौरे की तरह जगह जगह हारने का अभ्यास हो गया जरा गहराई से एक बार अपने में, अपने घर में अपने आप में आ जा वहाँ तुम्हारे जीवात्मा के रूप से एक जगमग जोत जल रही है प्रेषित मना मंच मन कौन भेजता है कान कांत कौन सुनता है जीत कौन होता है वही जीवे न आत्मा न अनुप्रवेश तदैव अनुप्रविशक उसी ने अपने को रूप में बनाया और वही शिवात्मा के रूप में प्रविष्ट हुआ ये अनेक बनना उपाधि की दृष्टि से है प्रवेश करना उपाधि की दृष्टि से है इसी से कोई कोई कहते हैं प्रतिबिंबित है कोई कोई कहते हैं अवच्छन्न है कोई कोई कहते हैं आघात है ये सबकी प्रक्रिया अपनी अपनी एक उतमें भी ऐसा है कि एक प्रक्रिया के अनुसार विचार करके आप परमात्मा में खेत हो जाओ और थोड़ी उसकी थोड़ी उसकी थोड़ी उसकी लेके खिचड़ी पढ़ाओगे कुछ और तो कुछ जो है उसमें गड़गड़ा जाती है आप हाथ हैं कि और खेद है किस प्रतिबिंब है किस प्रक्रिया विज्ञानमय विज्ञान में में चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है और विज्ञान में कोष प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो पापी बनता है को आत्मा बनता है आता है जाता है वो प्रतिबिंबित चैतन्य का काम है बोले प्रतिबिंब से भी काम होता है क्या बहुत बढ़िया बात है वाल्मीकि रामायण में एक कथा है वो जब हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर रहे थे सीता जी को खोजने के लिए वो सिर्फ सिंहरा से उड़े श्री सिंग्रा चले वो जहाँ समुद्र के पीड़े बैठे थे वहां से फलाक मारी समुद्र पर के गुजरे और वहां जाके गंका की तरफ उठे तो रास्ते में एक क्या घटना घटित हुई कि हनुमान जी की जो परखाई समुद्र में पड़ थी उसको किसी ने पकड़ लिया छाया छाया ग्राए ग्राए पश्चिम पिता बाबू की हाँ वो रहती थी समुद्र में उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली और हनुमान जी की गति अवरोध हो गए छाया पकड़ने से गति कैसे औोध हो गए तरख तो तरख तो अब समुद्र में हवाई जहाज की तरख पकड़ती है और कोई तरख पकड़ ले और हवाई जहाज का उड़ना बंद हो जाए कहीं देखने में नहीं आता है अब सुध विचार का हनुमान जी का प्रतिबिंब पकड़ा गया और हनुमान जी की गति रोक गई पकड़ने वाली रात राष्ट्रपति तो ये जो चैतन्य है ना इसका प्रतिबिंब पढ़ता है अंतकर अंतकर अपनी वार्थना के अनुसार प्रतिबिंब को गिदाता है इधर से उधर ले जाता है और चैतन्य राम को वो इतने बोले धाधे इतने सीधे साधे अपने को कचरा हुआ समझना है ये प्रतिबिंब बाद में दृष्टान्त है हमारे एक मित्र उन्होंने छाया पुरुष सिद्ध किया था छाया पुरुष पुरु। आप लोगों ने शायद नाम पर सुना हो छाया पुरुष ने सिद्ध किया था जिस इस में अपनी परछाई दिखती है ना उसकी एक विधि है उसको वहाँ से हटाते हैं और पहले हुक्म देते हैं ये करो ऐसे हट जाओ ऐसे फेरी हो जाओ हो जाओ फुट जाओ बैठ जाओ, जाओ। यहाँ से जाओ वहाँ और वहाँ से लौट जाओ छाया में सीतना तो भर देते हो वह आदमी जहाँ का कहाँ बैठा रहता है अपनी मानसिक चेतना को परछाई में भर देता है वो भी है हमारे मजेदार आदमी हैं, अभी चिंता है अब उन्होंने छाया पूर्व से कहा जा तक जब फीस दिया तब तक किसी ने उनको एक शपथ कटी क्या हुआ क्या हुआ कौन सा मारने वाला कौन था तो मारने वाले क्षण तो लगा कि श्री कृष्ण ने एक शपथ मारा बोले थे तू मेरी भक्ति करने लगा था और अब छाया पुरुष से चीजें मनवाने लगा है मत तुम्हारा है की देते हो आप सभी छाया पुरुष के साथ करते ईश्वर की भक्ति करते हो ईश्वर की शक्ति करने और भूत प्रेम की साधना करने लगे मलिन एकदम मलिन सकते हो एक बार हमारे मित्र को ये जो चलाते हैं ना सर तीन तारीख है क्लेम कर क्लेन कर प्रेत विद्या भूत विद्या तो महाराज ऐसी मानसिक शक्ति उन्होंने बता दी तो सकते तो मैं तुम्हारी आत्मा बताता हूं वैसे मरे हुए कि तुम्हारी आत्मा बुलाता हूं तो अब वो महाराज तुम्हारी आत्मा को बुलाया हो तो कर तो लेकिन जो तुम मन में था ना उनके जो उनके मन में था तो देखा जाए तो अच्छा वो कोई आत्मा नहीं आती वो जो चक्र में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी मानसिक शक्ति एक में बैठ जाती है और उनमें से किसी को जितनी भी बात मालूम हो वो सब हमारी मानसिक शक्ति के साथ एक होकर और उतर जाते हैं देखो तो आपकी सुनाते क्या आत्मा कहाँ है प्रतिबिंब है की आभार है की अवच्छेक है कि दृष्टि है अरे हाथ के दिल में एक सूरत समझ रहा है एक तारा चमक रहा है एक चंद्रमा चमक रहा है एक जगम ज्योति फैल रही है वो ज्योति आखिर में आई कहां से ये किसका प्रतिबंध है आपका अंतर चरण तो खाली की तरह उसमें सासना का पानी भरा हुआ है उसमें जो सूर्य की रोशनी चमक रही है वो है किसकी वही इस प्राण को धारण करता है उसी का नाम त्यक अभा भोग वही भोग रहा है वही भोगता खुशी भी बड़ी है धर्म में कर्ता की स्थिति कहां है उसके अनुसार धर्म का निर्णय होता है कर्ता कहां बैठ करके अपने कर्तव्य का निर्णय करता है और भोग का कहा बैठ के भोग कर रहा है आपको शायद ये रहस्य मालूम हो कि न हो तो हम ऐसा समझते हैं किसी को मालूम हो तो ये भोग जितना होता है वो तो किसी इंद्रिय से नहीं होता और किसी चीज का भी नहीं तो किसी चीज का भोग होता है और ना तो किसी इंद्रिय से भोग होता है तो ये संसारी लोगों के लिए तो भोग की समूची क्रिया मन से द्वारा होती है समूची की समूची सुख भी और सुख भोग तो सुख या सुख का होता है और सुख दुख मन में ही होता है सुख दुख किसी इंद्रिय को नहीं होता किसी चीज को नहीं होता आपके मकान को सुख दुख नहीं होता है आपके रुपये को सुख दुख नहीं होता है एक ही चीज हो जब हम समझते हैं कि हमारा दोस्त है तो उसको देख कर आंख खिलती है आंख नहीं खिलती है मन खिलता है और उसका असर आंख पर पड़ता है और यदि किसी कारण से समझ ले कि हमारा दोस्त नहीं है दुश्मन है तो उसी को देख करके आंख से को जाती है आत्मय से घूलती है मन से भुलता है संसार में सुख और दुख का भोग सोलह आने मन से होता है हम ही भोगता है और हम ही उसको भोग बना करके भोगते हैं और दुश्मन बना के भोगे खुशी तो हो जाएंगे सुस्त बना के भोगे और तो खुशी हो जाएंगे सुख तो और दुख में तो रोकता कहां से पढ़ा कहां से आत्मा बंधन नहीं है पोखता पढ़ा अपने स्वरूप के अज्ञान से अपने संस्कार के घेरे में तय हो सकते आई रास्ता तय कर रहे हैं बाबा तो ने कहा जो तो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाओ बैठ आठ बंद करो और आठ बंद करके जब तक यहाँ भी चलती है तब तक ध्यान कर लो। ना? दो है नो भालू और लगने दो हवा शरीर को और तुम्हारा बंद करो और बैठ के भगवान खड़ो तो जय बूटे महाराजा फिलहाल से लौटे नए हवाई जहाज नए जहाज में दे दो तो नए पानी के जहाज तो उसमें उन्होंने कहा जिस जहाज में मान पटाया गया होगा उस जहाज में जिसमें चूआकेला गया होगा जिसमें शराब किया गया होगा उसमें हम नहीं जाएंगे अंग्रेजों का आग्रह आके चलना पड़ेगा तो उनको कोई नया जहाज बना हुआ तो वही नहीं तो अपने पूरी पर्सन के साथ पूरे पूरे लवाकिन के साथ जाय भी ले गए माधी भी ले गए है ना? फल भी ले गए खुद भी ले गए ठाकुर जी का मंदिर उसमें बना के ले गए अब आया तूफान तूफान का भोप दे उन्होंने कहा देखो हम ठाकुर जी के मंदिर में बैठ हैं, हम ई सब ऐसी दिवाली बंद कर बैठे जब भी जहाज डूब जाएगा तो हम तुम तक घूस जायेंगे है हम न तो हमको हम कुछ खबर देने की जरूरत नहीं और यदि तूफान हट जाए और फिर सामान्य भी आ जाए तो हमारी दीवाड़ी सब हटा ना है ना हम निकल जाएंगे और ऐसे तूफान का भोग ऐसे होता एक है एक महात्मा के साथ हम बोल गए थे बुधवार दो बजे पांच मिनट पैदल चलते गए थे भोपाल हाँ कुटिया तो घूमकर आ जाए फिर हाथ से बोले आ, तो बाहर तकलीफ हो तो दूसरा आ जाए बाहर तकलीफ हो तो दूसरा आ जाए सुख सुख का समूचा का समूचा खोज मानसिक है न वो भौतिक है ना इंद्रिय है, है। लोग सिर कटाने में सुख समझते हैं एक सिपाही बंदूक के सामने अपनी शादी कर देता है को भी राम घोष और उनके साथी को की हुई थी, में मारे उनकी खूब तो उसके बाद दिन बाकी उनका वजन बढ़ा बोले कि काला पानी की सजा होती तो हमको तकलीफ बीस बरस रहना पड़ता जिंदा रहते काली पार, काले पानी में संबंध अब तो हम मरेंगे और फिर तुरंत पैदा होंगे और फिर स्वतंत्रता तो आंदोलन के लिए काम होंगे ये मानसिक स्थिति होती है ना सरपड़ोसी की समन्ना आज हमारे क्षेत्र में है देखना है जोर कितना वादे शासन में है मुक्रस्ता <laughs> <laughs> <laughs> कर <laughs> भरोना अब हमारे जन्म है सर बचाना भी दुख का हेतु होता है फांसी की सजा भी सुख की होती है यदि हमारी मानसिक थी स्थिति ठीक हो और नहीं तो ये क्या कहेंगे ये क्या कहेंगे अरे हाय हाय क्या हो जाएगा है और हमारी इज्जत हमारी प्रतिष्ठा हम ओका करती इज्जतियां हाय हाय करने से काम नहीं चलता है इसके लिए नौबल आत्मबल की आवश्यकता है।